महाभारत शांति पर्व एकदशाधिक शमोध्याय मनुष्य के स्वभाव की पहचान बताने वाली बाघ और शियार की कथा युधिष्ठिर्वाच असौम्या सौम्य रूपेण सौम्या सौम्य दर्शन पुरुषाता कथम विद्या महे व्यम युधिष्ठिर ने पूछातात बहुत से कठोर स्वभाव वाले मनुष्य ऊपर से कोमल और शांत बने रहते हैं तथा कोमल स्वभाव के लोग कठोर दिखाई देते हैं ऐसे मनुष्यों की मुझे ठीक ठीक पहचान कैसे हो भीस्मवाच अप्युदाते इतिहासम पुरातनम व्याघ्र गोमायुसोध युधे ठिर भिस्म जी बोले युधे इस विषय में जान का लोग एक बाघ और सियार के संवाद रूप प्राचीन आख्यान का उदाहरण दिया करते हैं उसे ध्यान देकर सुनो पुरीकाया श्रीमतिया पुरी पौरीको नृपरि रि क्रूरो बभूव पुरुषाधम पूर्व काल की बात है प्रचुर धन धान्य से संपन्न पुरीका नाम की नगरी में पौरिक नाम से प्रसिद्ध एक राजा राज्य करता था वह बड़ा ही क्रूर और नराधम था दूसरे प्राणियों की हिंसा में ही उसका मन लगता था सतायुषे परीक्षेणे जगाताम गतिम गोमायुत्व चम प्राप्त दूषित पूर्व कर्म धीरे धीरे उसकी आयु समाप्त हो गई और वह ऐसी गति को प्राप्त हुआ जो किसी भी प्राणी को अभीष्ट नहीं है वह अपने पूर्व कर्म से दूषित होकर दूसरे जन्म में गीदड़ हो गया संस्मृत्य पूर्वभूति निर्वेद परम गति मांसा नि पर उस समय अपने पूर्व जन्म के वैभव का स्मरण करके उस यार को बड़ा खेद और वैराग्य हुआ अतः वह दूसरों के द्वारा दिए मांस को भी नहीं खाता था सो यथा काल महारम पति तई फल अब उसने जीवों की हिंसा करनी छोड़ दी सत्य बोलने का नियम ले लिया और दृढ़ता पूर्वक अपने व्रत का पालन करने लगा वह नियत समय पर वृक्षों से अपने आप गिरे हुए फलों का हार करता था नियम कदाचि चु व्रत और नियमों के पालन में तत्पर हो कभी पत्ता चबा लेता और कभी पानी पीकर ही रह जाता था उसका जीवन संयम में बन गया था स्वशा रहे तो गोमाजो सबत जन्मभूमि अनुरोधाच नान्य सरोचयत वह शमशान भूमि में ही रहता था वहीं उसका जन्म हुआ था इसलिए वही स्थान उसे पसंद था उसे और कहीं जाकर रहने की रुचि नहीं होती थी सर्वे सहजातयः स्मताम बुद्धिम वचन प्रस्रयो तरई सियार का इस तरह पवित्र आचार विचार से रहना उसके सभी जाति भाइयों को अच्छा न लगा यह सब उनके लिए असह्य उठा इसलिए वे प्रेम और विनय भरी बातें कहकर उसकी बुद्धि को विचलित करने लगे असन पितृवने रोद्रे शौचे वर्ति तो प्रतिपत्ति यदाताशन उन्होंने कहा भाई सियार तू तो, तो मांसाहारी जीव है और भयंकर श्मशान भूमि में निवास करता है फिर भी पवित्र आचार विचार से रहना चाहता है यह विपरीत निश्चय है तत्समान भवास्मार्भोज्य दायामहे व्यम भुंग शौचम परत्यज्य भुक्त चला तो भैया अतः तुम हमारे ही समान हो कर रह तेरे लिए भोजन तो हम लोग ला दिया करेंगे तो इस शौचाचार का नियम छोड़कर चुपचाप खालिया करना तेरी जाति का जो सदा से भोजन रहा है वही तेरा भी होना चाहिए एते ते साम प्रतिवाच हे तो उनकी ऐसी बात सुनकर सियार एकाग्रचित्त हो मधुर विस्तृत युक्तियुक्त तथा कोमल वचनों द्वारा इस प्रकार बोला अप्रमाण प्रसुतर शीरता क्रियते कुलयामे तत्कर्म ये नस्तीय यश बंधुओं अपने बुरे आचरणों से ही हमारी जाति का कोई विश्वास नहीं करता अच्छे स्वभाव और आचरण से ही कुल की प्रतिष्ठा होती है अतः मैं भी वही कर्म करना चाहता हूँ जिससे अपने वंश का यश बढ़े स्मशान यदि वास में वास समाधिर में सम्यताम आत्मा फल कर्मा ना श्रम धर्म कारणम यदि मेरा निवास स्मशान भूमि है तो इसके लिए मैं जो समाधान देता हूँ उसको सुनो आत्मा ही शुभ कर्मों के लिए प्रेरणा करता है कोई आश्रम ही धर्म का कारण नहीं हुआ करता आश्रम है यो द्विजादा द्रम ही किंतु तत्पात कम नद्वा दत्तम वृथा क्या यदि कोई आश्रम में रहकर ब्राह्मण की हत्या करे तो उसे उसका पातक नहीं लगेगा और यदि कोई बिना आश्रम के स्थान में गोदान करे तो क्या वह व्यर्थ हो जाएगा केवलं तुम लोग केवल स्वार्थ के लोभ से मांस भक्षण में रचे पचे रहते हो उसके परिणाम स्वरूप जो तीन दोष प्राप्त होते हैं उनकी ओर मोह बस तुम्हारी दृष्टि नहीं जाती अप्रत्यय कृता गर्यां अर्थत्मनम जदूषिता यचा मुच्चा अनिष्टा तस्मा तुम लोगों की जीविका असंतोष से पूर्ण निंदनीय धर्म की हानि के कारण दूषित तथा एलोक और परलोक में भी अनिष्ट फल देने वाली है इसलिए मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ तम शुचि पंडित मार्दूलख्यात विक्रम कृत्त्मा सदृश पूजा सा वर्य स्वयं शेयर के पवित्र आचार विचार की चर्चा चारों ओर फैल जाने के कारण एक प्रख्यात पराक्रमी व्याघ्रण उसे विद्वान और विशुद्ध स्वभाव का मानकर उसके निकट किया और उसकी अपने पूजा करके स्वयं ही मंत्री बनाने के लिए उसका किया अनुरघ्र बोला सौम्य मैं तुम्हारे स्वरूप से परिचित हूँ तुम मेरे साथ चलो और अपनी रुचि के अनुसार अधिक से अधिक भोगों का उपभोग करो जो वस्तु में प्रिय न हो उन्हें त्याग देना इति तीक्षण मृद पूर्वम हितम चेयश्चाष्यसी परंतु एक बात मैं तुम्हें सूचित कर देता हूँ सारे संसार में यह बात प्रसिद्ध है कि हमारी जाति का स्वभाव कठोर होता है अतः यदि तुम कोमलतापूर्वक व्यवहार करते हुए मेरे हित साधन में लगे रहोगे तो अवश्य ही कल्याण के भागी होगे अथ संपूज्य तदवाक्यम मृगेन्द्र से महात्मन गोमायु सं वाक्यम बभा मृगराज के उस कथन की भूरी भूरी प्रशंसा करके श्याल ने कुछ नतमस्तक होकर विनय युक्तवाणी में कहा गोमायुर्वाच सृगराज तव वाक्यम मदंतरे यहां शियार बोला मृगराज आपने मेरे लिए जो बात कही है वह सर्वथा आपके योग्य ही है तथा आप जो धर्म और अर्थ संबंध साधन में कुशल एवं शुद्ध स्वभाव वाले सहायकों अर्थात मंत्रियों की खोज कर रहे हैं यह भी उचित ही है न सक्यम झर्माप्त्येर महत्वम अनुशासितुष्टाम वावीर शरीर परिपंथीना वीर मंत्री मंत्री के बिना एकाकी राजा विशाल राज्य का शासन शासन नहीं नहीं कर सकता। सकता। यदि शरीर को सुखा देने वाला कोई दुष्ट मिल गया, तो उसके द्वारा भी चलाया जा परस्परम संजेशान अनति तोपधान प्राज्ञान हित युक्ता मनस्विन पूज ये था महाभाग महाभाग इसके लिए आपको चाहिए कि जिनका आपके प्रति अनुराग हो जो नीति के जानकार सद्भाव संपन्न परस्पर गुटबंदी से रहित विजय की अभिलाषा से युक्त लोभ रहित कपट नीति में कुशल बुद्धिमान स्वामी के हित साधन में तत्पर और मनस्वी हो ऐसे व्यक्तियों को सहायक या सचिव बनाकर आप पिता और गुरु के समान उनका सम्मान करें न सुखान भोग मृगराज मुझे तो संतोष के सिवा और कोई वस्तु रूझती ही नहीं है मैं सुख भोग और उनके आधारभूत ऐश्वर्य को नहीं चाहता न योगक्षति में क्षीरम तब वृत्यय पुरातन ये ताम विभेद ये दुष्ही सदंतरे आपके पुराने सेवकों के साथ मेरे शील स्वभाव का मिल नहीं खाएगा वे दुष्ट स्वभाव के जीव हैं अतः मेरे निमित्त वे लोग आपके कान भरते रहेंगे संशय श्लाघनीय तुम अन्य स्वतादारूढ़ आप अन्यान्य तेजस्वी प्राणियों के भी इस स्पृहणी आश्रय हैं आपकी बुद्धि सुशिक्षित है आप महान भाग्यशाली तथा अपराधियों के प्रति भी दयालु हैं दीर्घ दर्शी महोषा स्थल लक्ष्यो महाबल कृतेचाघकर्ता से भाग्य शलंकता आप दूरदर्शी महान उत्साही स्थल लक्ष्य अर्थात जिसका उद्देश्य बहुत स्पष्ट हो वह महाबली सफलता पूर्वक कार्य करने वाले तथा भाग्य से अलंकृत हैं किंतु स्वेना सुसंतुष्टो दुखवृत्तेन अनुष्ठिता सेवायाँ चापि चापिनाभिज्ञ स्वच्छंदे नडे चर इधर मैं अपने आप में ही संतुष्ट रहने वाला हूँ मैंने ऐसे जीव का अपनाई है जो अत्यंत अत्यंतमय है मैं राजसेवा के कार्य से अनभिज्ञ और वन में स्वच्छंदता स्वच्छंदतापूर्वक घूमने वाला हूँ राजो दोषा से सर्वे संशय वानामचर्यासंगा निर्भया वनवासिनाम जो राजा के आश्रम में रहते हैं उन्हें राजा की निंदा से संबंध रखने वाले सभी दोष प्राप्त होते हैं इधर मेरे जैसे वनवासियों की व्रतचर्या सर्वथा असंग और भय से रहित होती है नृपीणा हूय यमान्य यतिष्ठति वयम हृदय न तत्तिष्ठतिष्टाणाम मने भूला फलाशिनाम राजा जिसे अपने सामने बुलाता है उसके हृदय में जो भय खड़ा होता है वह वन में फल मूल खाकर संतुष्ट रहने वाले लोगों के मन में नहीं होता पानी पानीयम व निरायासम स्वादम वयोत्तरम विचार्य कल उपश्य तत्सुखम यत्र निमृति ही एक जगह बिना किसी भय के केवल जल मिलता है और दूसरी जगह अंत में भय देने वाला स्वादिष्ट अन्न प्राप्त होता है इन दोनों को यदि विचार करके मैं देखता हूं तो मुझे वहां पड़ता है है। जहां कोई भय नहीं निधन घटा राजाओं ने किन्हीं वास्तविक अपराधों के कारण उतने सेवकों को दंड नहीं दिया होगा जितने कि लोगों के झूठे लगाए गए दोषों से कलंकित होकर राजा के हाथ से मारे गए हैं यदि त्वे तन्मया कार्यम मृगेंद्र यदि मंडथे समयम कृतमिक्षा भी वर्तव्यम यथाम मृगराज यदि आप मुझसे मंत्रित्व का कार्य लेना ही ठीक समझते हैं तो मैं आपसे एक शर्त कराना चाहता हूं उसी के अनुसार आपको मेरे साथ बर्ताव करना उचित होगा सुस्थिराम मेरे आत्मीजनों का आपको सम्मान करना होगा मेरी कही हुई हितकर बातें आपको सुननी होगी मेरे लिए जो जीविका की व्यवस्था आपने की है वह आप ही के पास स्थिर एवं सुरक्षित रहे न मंत्रेय अन्स्ते सचिव सहक नीतिम्त परिवसत वृथा ब्रोजौ परे मयि मैं आपके दूसरे मंत्रियों के साथ बैठकर कभी कोई परामर्श नहीं करूंगा क्योंकि दूसरे नृतज मंत्री मुझसे इच्छा करते हुए मेरे प्रति व्यर्थ की बातें कहने लगेंगे एक संगमया रहो ब्रूजांच हम न्ञात कार्य सो पृष्टव्यो हम हिताहित मैं अकेला एकांत में अकेले आपसे मिलकर आपको हित की बातें बताया करूँगा आप भी अपने जाति भाइयों के कार्यों में मुझसे हिताहित की बात ना पूछिएगा मया मैं संाच्च च कुपितो सचिव दंडम निपात मुझसे सलाह लेने के बाद यदि आपके पहले के मंत्रियों के भूल प्रमाणित हो तो भी उन्हें प्राण दंड न दीजिएगा तथा तो कभी क्रोध में आकर मेरे आत्मीजनों पर भी प्रहार न कीजिएगा एवं स्वेतनांद्रेण भी पूजि प्राप्तवान था कि यम गोमा युर्व्या अच्छा ऐसा ही होगा यह कहकर शेर ने उसका बड़ा सम्मान किया सियाराज के बुद्धिदायक सचिव के पद पर प्रतिष्ठित हो गया संघाता बहुत अच्छा कार्य करने लगा और उसको अपने सभी कार्यों में बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होने लगी इस प्रकार उसे सम्मानित होता देख पहले के राजसेवक संगठित हो बारंबार उससे द्वेष करने लगे मित्र बुद्धा चोमा शांत दोषये सुमता सुभबुद्धय उनके मन में दुष्टता भरी थी वे सियार के पास मित्र भाव से आते और उसे समझा बुझाकर प्रसन्न करके अपने ही समान दोष के पथ पर चलाने की चेष्टा करते थे अन्यथा तुम द्रव्यम गोमात्र उसके आने के पहले वे और ही प्रकार से रख सकते थे दूसरों के धन हड़प लिया करते थे परंतु अब ऐसा नहीं कर सकते थे ने उन सब पर ऐसी कड़ी पाबंदी लगा दी थी कि वे किसी की कोई भी वस्तु लेने में असमर्थ हो गए थे व्युत्थानम च विकांक्ष कथा भी प्रतिलोभ्य धने न महता च बुद्धि च विलोभ्यतें उनकी यही इच्छा थी कि सियार भी डिंग जाए इसलिए वे तरह तरह की बातों में उसे फसलाते और बहुत सा धन देने का लोभ देकर उसकी बुद्धि को प्रलोभन में फंसाना चाहते थे न चापेश महाप्राज्य तस्माचाल समयम कृत्वा विनाशाज तथा परे परंतु सियार बड़ा बुद्धिमान था अतः उनके प्रलोभन में आकर धैर्य से विचलित नहीं हुआ तब दूसरे दूसरे सभी सेवकों ने मिलकर उसके विनाश के लिए प्रतिज्ञा की और तदनुसार प्रयत्न आरंभ कर दिया ईप्सितम तो मृग इंद्रस् मांसम यत यत्र संस्कृत अपनी यह स्वयं तथ्य वह स्मरी एक दिन उन सेवकों ने शेर के खाने के लिए जो मांस तैयार करके रखा गया था उसके स्थान से हट कर हटा कर के घर में रख दिया यदम चाप्य येन ये नच्चव मंत्रित तद्व्यम सर्व कारणार्थम चमर्षित जिसने जिस उद्देश्य से उस मांस को चुराया और जिसने ऐसा करने की सलाह दी वह सब कुछ सियार को मालूम हो गया तो भी किसी कारणवश उसने चुपचाप सह लिया समय कृतस्तेन सापगछता नोपघातया कार्यो राजत्री मिहे क्षता मंत्री पद पर आते समय ने यह शर्त करा ली थी कि राजन यदि आप मुझसे मैत्री चाहते हैं तो किसी के बहकावे में आकर मेरा विनाश न कर डालिएगा विष्णु तृगेंद्र भोग अभ्योत भोजनायोपहर्तव्यम तम नोपदृश्य थे विस्म जी कहते हैं राजन उधर शेर को जब भूख लगे और वह भोजन के लिए उठा तब उसके खाने के लिए जो परवसा जाने वाला था वह मांस उसे नहीं दिखाई दिया मृगराजेणा दृश्यताम चोरहित्यतम कृतकन्स मृगेन्द्रयोपववर्णित सचिव नापनिम तब मिघराज ने सेवकों को आज्ञा दी कि चोर का पता लगाओ तब जिनकी यह करतूत थी उन्हीं लोगों ने उस मांस के बारे में शेर को बताया महाराज अपने को अत्यंत बुद्धिमान और पंडित मानने वाले आपके मंत्री महोदय ने ही इस मांस का अपहरण किया है सरोम कोमायुचापलम मर्षित राजा पदम चाच्य श्यार की यह चपलता सुनकर शेर ग़ुस्से से भर गया उससे यह बात सही नहीं गई अतः मृगनाथ ने उसका वध करने का ही विचार कर लिया छिदृष्ट प्रोचुस्ते पूर्व मंत्री प्रवर्त निश्चित वर्णयन उसका यह छिद्र देखकर पहले के मंत्री आपस में कहने लगे वह हम सब लोगों की जीव का नष्ट करने पर तुला हुआ है अतः हम भी उससे बदला ले ऐसा निश्चय करके वे उसके अपराधों का वर्णन करने लगे न न स्वामि पूर्व इवतादितः महाराज जब उसके द्वारा ऐसा कर्म किया जा सकता है तब और क्या नहीं कर सकता स्वामी ने पहले उसी के बारे में जैसा सुन रखा है वह वैसा नहीं है। वांग मात्रे स्वभावेन हैचार परिग्रह वह बातों से ही धर्मात्मा बना हुआ है स्वभाव से तो बड़ा क्रूर है भीतर से यह बड़ा पापी है परंतु ऊपर से धर्मात्मा पन का ढोंग बनाए हुए है उसका सारा आचार विचार व्यर्थ दिखावे के लिए है कार्याम भोजनार्थेशम यदि विप्रत्ययो यदि सदि दम दर से आमते उसने तो आप अपना काम बनाने और पेट भरने के लिए ही व्रत करने में परिश्रम किया है यदि आपको विश्वास ना हो तो यह लीजिए हम अभी उसके यहाँ से मांस ले आकर दिखाते हैं ढोकितम ऐसा कह कर वे क्षण भर में ही सियार के घर से उस मांस को उठा लाए मांस के अपहरण के बाद जानकर और उन सेवकों की बातें सुनकर शेर ने उस समय यह आज्ञा दे दी कि सियार को प्राण धंद दे दिया जाए शार्दूल से अवच श्रुता शार्दूल जनदी तत मृगराजम्भित सम्बोधितुमाग्रह कपटारम्भ संयुतम शेर की आवाज़ सुनकर उनकी माता हित कर वचनों द्वारा उसे समझाने के लिए वहाँ आई और बोली बेटा इसमें कुछ कपटपूर्ण षडयंत्र हुआ मालूम पड़ता है अतः तुम्हें इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए कर्म संघर्ष जहिर दो सहे दुष्य सुच भे सुच तहत एक चित प्रक्रिया वैर कार्य काम में लाग नाट को जाने से जिनके मन में शुद्ध भाव नहीं है वे लोग निर्दोष पर ही दोषारोपण करते हैं किसी को अपने से ऊंची अवस्था में देखकर कोई कोई ईर्षावश सहन नहीं कर पाते यही भैरभाव उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया है शुचर युक्तस्त दोष एवपातते मुनैरपी वनस्थस कर्मा कुर उत्पाद्य त्रय पक्षा मित्रोदासीन शत्र कोई कितना ही शुद्ध उद्योगी क्यों न हो लोग उस पर दोषारोपण कर ही देते हैं अपने धार्मिक कर्मों में लगे हुए वनवासी मुनि के भी शत्रु मित्र और उदासीन ये तीन पक्ष पैदा हो जाते हैं लुब्धा शुचियों कातराणाम तरस्वीन मूर्खाण पंडिता द्वेष्या दरिद्राणाम महाधरा आधारमिकाणाम धर्मेष्ठा विरूपाणाम स्वरूपिण लोभी लोग निर्लोभी से कायर बलवानों से मूर्ख विद्वानों से दरिद्र बड़े बड़े धनियों से पापाचारी धर्मात्माओं से और कुरूप सुंदर रूप वालों से द्वेष करते हैं बहव पंडिता मूर्खा लुब्धा माओपजी वि कुर्यो विद्वानों में भी बहुत से ऐसे अभिव्यक्ति भी और कपटी होते हैं जो बृहस्पति के समान बुद्धि रखने वाले निर्दोष व्यक्ति में भी दोष ढूंढ निकालते हैं सुनिया गृहानसम यद्यप्यपि तब ने दीयम चादुता एक और तो तुम्हारे सूने घर से मांस की हुई है और दूसरी ओर एक व्यक्ति ऐसा है जो देने पर भी मांस लेना नहीं चाहता इन दोनों बातों पर पहले अच्छी तरह विचार करो असभ्या सभ्य संकाशा सभ्या सभ्य धर्षण दस्यंते विविधा भाव तेम परीक्षण संसार में बहुत से असभ्य प्राणी सभ्य की तरह और सभ्य लोग असभ्य के समान देखे जाते हैं इस तरह अनेक प्रकार के भाव दृष्टिगोचर होते हैं अतः उनके परीक्षा कर लेनी उचित है तल वज्रश्य व्योम खद्यो तो ह्यवा न चैवास्थितल व्योम रिखद्यो हुताशनः आकाश अंधी की हुई कड़ाही के तले अर्थात भीतरी भागों के समान दिखाई देता है और जुगनों अग्नि के सदैव दृष्टिगोचर होता है परंतु न तो आकाश में तल है और न जुगनों में अग्नि ही तस्मात्ष्टोपयुक्तों तरीक्षित परीक्षा न पश्चात परितप्यते इसलिए प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली वस्तु की भी परीक्षा करने उचित है जो परीक्षा लेकर भरे भूरे की जांच करके किसी कार्य के लिए आज्ञा देता है उसे पीछे पछताना नहीं पड़ता न दुष्कर्म इदम पुत्र यभुर्घात ये परम श्लाघनी यशस्याच लोके बेटा यदि शक्तिशाली राजा दूसरे को मरवा डाले तो यह उसके लिए कोई कठिन काम नहीं है परंतु शक्तिशाली पुरुषों में यदि क्षमा का भाव हो तो संसार में उसी की बढ़ाई की जाती है और उसी से राजाओं का यश बढ़ता है स्थापितोयम तय पुत्र सामंते सपि विश्रुत दुखे साध्यते पात्र धारियतामे सते सु बेटा तुमने ही इस सियार को मंत्री के पद पर बिठाया है और तुम्हारे सामंतों में भी इसकी ख्याति बढ़ गई है कोई सुपात्र व्यक्ति बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है यह सियार तुम्हारा हितायसे सुहृद है इसलिए तुम इसकी रक्षा करो दूषितम पर शुचि स्वयं संदूषितात्मात्य प्रमेविशति जो दूसरों के मिथ्या कलंक लगाने पर किसी निर्दोष को भी दंड देता है वह दुष्ट मंत्रियों वाला राजा शीघ्र ही नष्ट हो जाता है तस्माप्यसाता गोमा कचिदागत धर्मत्मा तेन चाख्यात यथत कृत तदनंतर उन्हें शत्रुओं के समूह में से किसी धर्मात्मा सियार ने जो शेर का गुप्तचर बना था आकर गीदर के साथ जो यह छल कपट किया गया था वह सब सिंह को कह सुनाया तो विभोक्षित सस्ने हम मृगेंद्रेण पुनः पुनः इस शेर को सियार की सच्चरित्रता का पता चल गया और उसने उसका सत्कार करके उसे इस अभियोग से मुक्त कर दिया इतना ही नहीं मृगराज ने स्नेहपूर्वक बारंबार अपने सचिव को गले से लगाया तत्पश्चात ने ज्ञाता शी आर ने मृगराज के आज्ञा लेकर अमृत से संतप्त हो उपवास करके प्राण त्याग देने का विचार किया शारोमायूं स्ने अवय स धर्मेष्ठ पूजया प्रति पूजय शेर ने धर्मात्मा गीदड़ का भली भांति आदर सत्कार करके उसे उपवास से रोक दिया उस समय उसके नेत्र स्नेह से खिल उठे थे तो ने देखा मालिक का हृदय स्नेह से आकुल हो रहा है तब उसने उसे प्रणाम करके अश्रुगद वाणी से इस प्रकार कहना आरम्भ किया पूज तो तो या पूर्व पश्चाच में आस्पदम नेतौ तो वस्तु नाम्य हहमि महाराज पहले तो आपने मुझे सम्मान दिया और पीछे अपमानित कर दिया शत्रुओं के से अवस्था में डाल दिया अतः अब मैं आपके पास रहने के योग्य नहीं हूँ असंतुष्टि प्रत्ययिता स्वच्ता ये चाप्योपा हिता परीक्षिता हृतस्वामा नो ये च्यक्ता संतापिता से चिं जसनौघ प्रतीक्षिण अंतर्ता सोपहिताते सर्वे परसाधना जो अपने पद से गिरा दिए जाने के कारण असंतुष्ट हो अपमानित किए गए हो जो स्वयं राजा से पुरस्कृत होकर दूसरों के द्वारा कलंक लगाए जाने के कारण उस आदर से वंचित कर दिए गए हो जो क्षीण लोभी क्रोधी भयभीत और धोखे में डाले गए हों जिनका सर्वस्व छीन लिया गया हो जो माने हो जिनके आय छीन गए हो जो महत्वपूर्ण पद पाना चाहते हो जिन्हें सताया गया हो जो किसी राज राजा पर आने वाले संकट समूह की प्रतीक्षा कर रहे हो छिपे रहते हो और मन में कपट भाव रखते हो, वे सभी सेवक शत्रुओं का काम बनाने वाले होते हैं अवमान जब मैं एक बार अपने पद से भ्रष्ट और अपमानित हो गया तब पुनः आप मुझ पर कैसे विश्वास कर सकेंगे अथवा मैं ही कैसे आपके पास रह सकूंगा समर्थ संग्रह स्थपय्वा परीक्षिता कृतम चेत्वाह अवमानित आपने योग्य समझकर मुझे अपनाया और मंत्री के पद पर बिठाकर मेरी परीक्षा ली इसके बाद अपने की हुई प्रतिज्ञा को तोड़कर मेरा अपमान किया प्रथम सम्यात शीलवानी ति संसति नवाच्यम तस्वयुम प्रतिज्ञा परिरक्षता पहले भरी सभा में शीलवान रहकर जिसका परिचय दिया गया हो प्रतिज्ञा की रक्षा करने वाले पुरुष को उसका दोस्त नहीं बताना चाहिए एव चावत से विश्वास में न जाति तय चापे तिश्वास ममोद्वेगो भविष्य जब मैं इस प्रकार यहाँ अपमानित हो गया तो अब आप पर मेरा विश्वास ना होगा और आप भी मुझ पर विश्वास नहीं कर सकोगे ऐसी दशा में आपसे मुझे सदा भय बना रहेगा संकित स्वहम भीत परिछिद्राणुदर्शिन अस्निग्धाश्चय दुस्तो दुस्तोषाह कर्मचत बहुच्छलम आप मुझ पर संदेह करेंगे और मैं आपसे डरता रहूँगा इधर पराय दोष ढूँढ़ने वाले आपके भृत्य लोग मौजूद ही हैं इनका मुझ पर तनिक भी स्नेह नहीं है तथा इन्हें संतुष्ट रखना भी मेरे लिए अत्यंत कठिन है साथ ही मंत्री का कर्म भी अनेक प्रकार के छल कपट से भरा हुआ है दुखे नश्लेषते भिन्नम श्रेष्ठम दुखे न भेद्यते भिन्नाश्लेष्टात वर्तते प्रेम का बंधन बड़ी कठिनाई से टूटता है पर जब वह एक बार टूट जाता है तब बड़ी कठिनाई से जुट पाता है जो प्रेम बारम्बार टूटता जुड़ता रहता है उसमें स्नेह नहीं होता कच्चिवा हिते भर तो दृश्य तेनात्म कार्यापेक्षा ही वर्तनते भावस्निग्धास दुर्लभ ऐसा मनुष्य कोई एक ही होता है जो अपने या दूसरे के हित में रत न रहकर स्वामी के ही हित में संलग्न दिखाई देता हो क्योंकि अपने कार्य की अपेक्षा रखकर स्वार्थ साधन का उद्देश्य लेकर प्रेम करने वाले तो बहुत होते हैं परंतु शुद्ध भाव से स्नेह रखने वाले मनुष्य अत्यंत दुर्लभ है सदुखम पृसान चितिम येषा चला चलाचल समर्थो वाप्य शको वते वा स्वेकोधिगम्य त योग्य मनुष्य को पहचानना राजाओं के लिए अत्यंत दुष्कर है क्योंकि उनका चित्त चंचल होता है सैकड़ों में से कोई एक ही ऐसा मिलता है जो सब प्रकार के सुयोग्य होता हुआ भी संदेह से परे हो अकस्मात प्रक्रियाम अकस्मात्कर्षणम शुभा शुभ महत्व च प्रकर्तुम बुद्धिघव मनुष्य के उत्कर्ष और अपकर्ष अर्थात उन्नति और औन्नति अकस्मात होते हैं किसी का का भला करके बुरा करना और उसे महत्व देकर नीचे गिराना यह सब बुद्धि परिणाम है एवं सांत धर्म काम अर्थ हेतु मत प्रसाद इस प्रकार धर्म अर्थ काम और युक्तियों से युक्त सांत्वनापूर्ण वचन कहकर सियार ने बाघराज को प्रसन्न कर लिया और उसकी अनुमति लेकर वह वन में चला गया अग्रहुन तृगेंद्र च बुद्धिमान गोमा प्रायमाय तक दिवं जय वह बड़ा बुद्धिमान था अतः शेर की अनुनय बिना न मानकर मृत्यु पर्यंत निराहार रहने का व्रत लेख एक स्थान पर बैठ गया और अंत में शरीर त्याग कर स्वर्गधाम में जा पहुंचा। इस स्त्री महाभारते शांति परमणि राजधर्मानुशासन परमणि व्याघ्र को महासंवादे एकादशाधिक शतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में व्याघ्र और गीदड़ का संवाद विषय एक सौ ग्यारहवा अध्याय पूरा हुआ